श्री रामकृष्ण भक्त मालिका मनोमोहन मित्र मनमोहन प्रति रविवार को स्वर तथा इसके सिवा सप्ताह में एक दो दिन समाज में जाया करते थे 1880 ईस्वी के मध्य भाग में श्री रामकृष्ण के कामाल चले जाने पर मनोमोहन छुट्टी का दिन भी ब्राह्म समाज में ही बिताने लगे इसके अतिरिक्त वे अपने मौसेरे भाई नित्य गोपाल तथा रामचंद्र के साथ मिलकर संध्या समय र्तन किया करते थे नित्य गोपाल आगे चलकर ज्ञानानंद अवधूत के नाम से विख्यात हुए। हम जिस समय की बात कर रहे, रहे दक्षिणेश्वर लौट आने पर रामचंद्र और मनोमोहन प्रति रविवार को नियमित रूप से दक्षिणेश्वर जाने लगे धीरे धीरे मनमोहन के हृदय में ऐसे दृढ़ विश्वास का उदय हुआ श्री राम कृष्ण मानव नहीं अवतार है इसके फलस्वरूप उनके मन में ठाकुर की सेवा करने की इच्छा हुई इसी समय एक दिन से दक्षिणेश्वर आकर उन्होंने देखा ठाकुर अपने दोनों चरण फैलाकर बैठे हैं परंतु मनोमोहन के आते ही उन्होंने चरण समेट लिए इस पर मनोमोहन मान से फूल कर बोले वाह पैरों को तो आपने अच्छा समेट लिया जल्दी बाहर निकालिए नहीं तो कटारी लाकर दोनों पैर काट कर को नगर में ले जाकर रखूंगा और सारे भक्तों की साध पूरी करूंगा। श्री रामकृष्ण ने बिना कुछ कहे उन्हें चरण सेवा का अवसर दिया ठाकुर की कृपा से धन्य होकर मनोमोहन धीरे धीरे अपने अन्य संबंधियों तथा परिचितों को भी ठाकुर के श्री चरणों में खींच लाए इसी प्रकार अठारह सो दिसंबर में वे अपनी माँ श्यामा को भी दक्षिणेश्वर लाए इसके कुछ समय बाद ही भक्तिमती श्यामा सुंदरी के आग्रह पर श्री रामकृष्ण ने एक दिन मनोमोहन के घर पदार्पण करके मिष्ठान आदि ग्रहण किया मनोमोहन के चार बहनें थी मनोमोहनी सिद्धेश्वरी विश्वेश्वरी और सुरेश्वरी इन्होंने भी श्री रामकृष्ण का आश्रय पाया था सिद्धेश्वरी के पति शशिभूषण दे तथा सुरेश्वरी के पति बलराम सिंह भी ठाकुर के भक्त थे विश्वेश्वरी और उसके पति राखाल चंद्र के संबंध में हम पहले ही स्वामी ब्रह्मानंद अध्याय में कह आए हैं मनोमोहन बाबू कई बार केशव चंद्र के साथ दक्षिणेश्वर गए थे केशव चंद्र के प्रति उनकी खूब श्रद्धा थी अतः जब उन्होंने उनको श्री रामकृष्ण के चरणों में प्रणाम करते पुष्पांजलि देते तथा शांत भाव से उनके श्रीमुख की वाणी सुनते देखा तो कहना न होगा कि उनकी भक्ति और भी दृढ़ हो गई तीन दिसंबर अठारह ईस्वी को मनोमोहन ठाकुर को निमंत्रण देकर अपने घर ले आए और इस उपलक्ष में एक महोत्सव का आयोजन किया उसमें भाग लेने हेतु अन्य भक्तों के साथ केशव चंद्र भी आए थे अगले शनिवार 10 दिसंबर को ठाकुर पूर्वक ही मनोमोहन के मौसा श्रीयुक्त राजेंद्र मित्र के मकान पर आए और वहाँ भी महोत्सव हुआ उस दिन भी ठाकुर ने मनमोहन के घर पदार्पण किया था वहां पर थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात उन्हें बंगाल फोटोग्राफर्स में ले जाकर उनका फोटो खींचा गया उपस्थित थे उस दिन भी केशव चंद्र के सेवा भाव ने संपूर्ण रूप से व्यक्त होकर मनोमोहन का मन मोह लिया था केशव चंद्र कहा करते थे कि ठाकुर को सामान्य लोगों के साथ उद्दाम नृत्य करने देकर उनका स्वास्थ्य बिगाड़ना उचित नहीं बल्कि विशेष यत्न पूर्वक उनकी रक्षा करते हुए उनका उपदेशा पान करना चाहिए श्री रामकृष्ण को कभी कीर्तन में थक जाते देखकर केशव चंद्र उन्हें अन्यत्र ले जाते, स्वयं उनके चेहरे से पसीना पूछते पंखा लेकर उन्हें व्यजन करते तथा अत्यंत सावधानी से अपने ही हाथों उनके मुख में मिष्टान आदि देते श्री रामकृष्ण के घनिष्ठ संपर्क में आने के पश्चात मनोमोहन का मन साधना के क्षेत्र में किस प्रकार अग्रसर हुआ था अब हम दो चार घटनाओं के माध्यम से यही बताने जा रहे हैं मनोमोहन वैसे तो खूब शांत और सीधे साधे थे पर बड़े ही स्पष्ट वक्ता थे अन्याय बिल्कुल ही सहन नहीं कर पाते थे एक बार एक व्यक्ति बिना किसी कारण ही श्री कृष्ण के बारे में दुर्वचन कहने लगा तब मनमोहन दृढ़ स्वर में उसे फटकारा और यहां तक कि मारने का भी डर दिखाया जिससे वह शांत हो गया परंतु यह घटना ठाकुर से छिपी नहीं रह सकी बाद में मिलने पर क्रोध के बारे में उन्होंने मनमोहन को सावधान करते हुए कहा कोई मेरी निंदा करे या बड़ाई इसमें मेरा क्या मैं तो सबके रेणु का रेणु हूं इस पर मनोमोहन दुखी होकर बैठे रहे कुछ कहा नहीं तब ठाकुर बोले मैंने तुम्हें कोई डांटा थोड़े ही है जो इस प्रकार मुंह बुलाकर चुपचाप बैठे हो मैं क्या तुम लोगों को डांट सकता हूँ क्रोध चांडाल होता है ना, शास्त्र में काम के बाद ही क्रोध को शत्रु कहा है किसी को नाराज देखने पर मैं उसे छू भी नहीं सकता इसके फलस्वरूप अब से मनोमोहन किसी की को भी अपने मत में लाने के लिए बल प्रयोग नहीं करते थे कोई यदि बात नहीं मानता या विपरीत तर्क करता रहता तो वे उसके लिए केवल प्रार्थना करते थे उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो एक बार उनकी बड़ी कन्या माणिक प्रभा बीमार पड़ी उसका अंतिम समय निकट आया देखकर मनोमोहन बाबू उस दिन रामचंद्र के साथ दक्षिणेश्वर नहीं गए परंतु माता श्यामा यह देखकर बोली कि उन्हें जाना ही चाहिए क्योंकि यही तो विश्वास की परीक्षा देने का समय है माता ने यह भी कहा कि मनोमोहन ठाकुर के पास जाकर माणिक प्रभा के बारे में बताए और उनकी साधना भूमि से थोड़ी सी मिट्टी लेते आए ऐसे सकाम उद्देश्य को लेकर ठाकुर से कृपा के लिए प्रार्थना करना अनुचित सा लगने पर भी मनोमोहन माता के आदेश पर दक्षिणेश्वर गए ठाकुर उस दिन केवल वैराग्य के का ही उपदेश दिए जा रहे थे अतः मनोमोहन अपनी बात कर नहीं सके तदुपरांत अंतर्यामी ठाकुर जब शौच के लिए जाने लगे तो मनोमोहन को भी संग ले गए और अपनी साधना का स्थान भी दिखा दिया मनोमोहन के कानों में तब भी वैराग्य की वाणी ही गूंज रही थी अतः वे का न ले सके किंतु लौटते समय ठाकुर ने स्वयं ही हृदय से कहकर उन्हें थोड़ी सी धो और एक फूल दिलवाया घर लौटकर मनोमोहन अपनी माता को वह देते हुए बोले मां मुझे फिर कभी ऐसी परीक्षा में मत डालना कहना न होगा मालिक प्रभा उस बार बच गई पिता के दुलारे होने के कारण मनमोहन बड़े माने थे वह मान ज़दा कदा श्री रामकृष्ण के प्रति भी व्यक्त हो उठता था एक बार ठाकुर ने उनके मुंह पर ही सुरेंद्र नाथ की भक्ति की प्रशंसा की इस पर मनोमोहन मान से फूल उठे अगले शनिवार को वे दक्षिणेश्वर न जाकर कोन नगर चले गए तथा लगातार कई सप्ताह तक दक्षिणेश्वर नहीं गए कहा वे अपने भक्त को लेकर आनंद पूर्वक रहे मैं भला वहां का कौन हूं केवल इतना ही क्यों ठाकुर ने जब उन्हें नगर से राखाल राखाल को को को भेजा, भेजा तब स्वयं आना तो दूर, उन्होंने राखाल को भी नहीं लौटने दिया। केवल किसी अन्य भक्त द्वारा ठाकुर यह कहला भेजा कि पहले भक्ति हो फिर आऊंगा पर मान के वशीभूत होकर ऐसा आचरण करने पर भी उनका मन सदा दक्षिणेश्वर की ओर ही दौड़ता रहा वे निद्रा में स्वप्न में ठाकुर की और... की ही बातें सोचते रहते थे यहाँ तक कि अन्य किसी विषय में मन लगाना भी उनके लिए असंभव हो गया इस प्रकार अशांत मन से वे किसी तरह दिन बिता रहे थे एक दिन गंगा स्नान करते समय उन्हें अचानक एक नाव में भक्त बलराम बाबू दिखाई दिए उन्हें देखकर मनमोहन बोल उठे आज तो सुबह सुबह ही भक्त के दर्शन मिल गए आज तो लगता है कि मेरा महान सौभाग्य है बलराम ने कहा केवल भक्ति ही नहीं प्रभु स्वयं भी आए हैं प्रभु की बात सुनते ही मनोमोहन चौक गए नाव में बैठे निरंजन ने उनसे कहा आप दक्षिणेश्वर में क्यों नहीं आते आपको देखने के लिए अधीर होकर ठाकुर स्वयं ही चले आए हैं नौका मनोमोहन के पास आ जाने पर ठाकुर समाधि निमग्न हो गए और उनके दोनों नेत्रों से अस्रधारा बह चली दृश्य ऐसा कि पाषाण भी पिघल गए मनोमोहन भी अपने मान और अत्याचार की बात को सोचकर एकदम अवश्य हो गए उनका शरीर शक्तिहीन होकर पानी में गिर ही रहा था कि निरंजन ने उन्हें थाम लिया अब मनोमोहन ठाकुर के चरणों में लौटकर फूट फूट कर रोने लगे उस दिन ठाकुर ने मनोमोहन के मकान में अपनी चरण थोड़ी दी फिर उन्हें साथ लेकर दक्षिणेश्वर लौटे मनोमोहन आदि को ठाकुर ने कीर्तन करने का निर्देश दिया था पहले से अभ्यास न होने पर भी अब उपदेश पाकर वे लोग कीर्तन में मग्न हो उठे परंतु शीघ्र ही उन्हें महसूस हुआ कि यद्यपि कीर्तन के द्वारा उनकी आध्यात्मिक शक्ति का कुछ समय के लिए संकीर्तन की यह उन्मत्तता जीवन के अन्य पक्षों को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कर रही है वहां तो अंधेरा का अंधेरा ही बना रहता है वे मन ही मन समझ गए यह तो वैराग्य के अभाव का ही लक्षण है अतः एक दिन 1882 के 10 सौ को उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर कातर भाव से कृपा याचना की जिससे उन्हें अब फिर संसार बंधन में न पड़ना पड़े श्री कृष्ण ने शोल मछली के झुंड का उदाहरण देते हुए समझाया कि जिस प्रकार झुंड में नीचे की बड़ी मछली के सहारे ही छोटी मछलियों की रक्षा होती है बड़ी मछली को हटा लेने पर उन्हें अन्य मछलियां खाद डालती हैं उसी प्रकार के स्वामी ही सारे परिवार का अवलंबन होता है अतः उसे घर में रहकर ही साधना करनी चाहिए तदुपरांत सभी विषयों में जगदम्बा पर ही निर्भर रहने का प्रसंग उठाकर वे गाने लगे भावार्थ मां काली तू मुझे जब भी जैसे भी रखेगी मेरे लिए वही कल्याणकारी होगा बस मैं तुझे भूलू नहीं श्री रामकृष्ण ने उन्हें और भी समझा दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने भाव के अनुसार ही साधना पथ में आगे बढ़ना चाहिए केवल वेश धारण कर लेने से ही एक व्यक्ति की भाव राशि एकाएक दूसरे में संचरित नहीं हो जाती उन्होंने कहा यह सच है कि कामनी कांचन का त्याग किए बिना ईश्वर प्राप्ति नहीं होती परंतु मैं यह भी कहता हूं कि मात्र कामनी से ही ईश्वर प्राप्ति नहीं होती जाने रहना कि यह संसार तुम्हारा नहीं है यह संसार भगवान का है यह सब सुनकर मनोमोहन में भावांतर आया वे समझ गए कि अनाशक्ति ही साधना का सार सर्वस्व है और तब से उन्होंने उसी को जीवन में रूपायित करने का संकल्प किया